परमार्थ प्रसंग 206 हम लोग जो बात बात में भगवान की मर्जी कहते हैं और ईश्वर की दुहाई देते हैं वह सार शून्य आवाज मात्र है जैसे छोटे छोटे बालक बालिकाएं कहा करते हैं भगवान कसम राम दुहाई आदि या जैसे अंग्रेज लोग कहते हैं थैंक गॉड धन्यवाद भगवान या माय गॉड हा भगवान ईश्वर इच्छा का ठीक ज्ञान उसे ही होता है और उस भाव की बात करना उसे ही शोभा देता है जिसने सर्वतोभावे ने ईश्वर को आत्मसमर्पण कर दिया है जिसे पक्का ज्ञान है मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री हैं जिनके लिए खुद का अच्छा बुरा अपने इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं बची और जो निंदा स्तुति लाभ नुकसान सुख दुख सब में समभापन्न है 207. वेद कहते हैं जो पूर्ण है वह त्रिकाल में सदा ही पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण है। पूर्ण पूर्ण यह पूर्ण, पूर्ण है एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण के विनिमय से ही पूर्णत्व लाभ होता है पूर्ण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए शरीर का संपूर्ण सामर्थ्य और संपूर्ण मन, मन प्राण करण को नियोजित करके उनमें तन्मय होकर साधन भजन करने पर पर भी सिद्ध होता है। 208 पर सब का शक्ति सामर्थ्य एक जैसा नहीं है व्यक्ति भेद से उसमें तारतम्य है एक महादृढ़ शरीरी बलिष्ठ मेधावी युवक संसार का सारा संपर्क त्याग करके दिन में एक बार साधारण भिक्षान्न या आपरूप प्राप्त फल फलमूला दिखाकर निर्जन स्थान में सदा मन संयम और चित्तवृत्ति निरोध की चेष्टा करता हुआ अभ्यास करता है उसके लिए भगवत प्राप्ति या समाधि सरल हो सकती है पर एक दूसरा मुमुक्षु प्रबल आंतरिक आग्रह के रहते हुए भी क्रमागत अनेक विषम और प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच हड्डी तोड़ परिश्रम करते हुए संसार में अपने असहाय वृद्ध माता पिता की सेवा और स्त्री तथा लड़के बच्चों के प्रतिपालन में व्यस्त है और एक दूसरा भक्त है जो दीर्घ काल से कठिन रोगाक्रांत होकर संयागत असहाय है उसका शरीर और मन अवसन्न है यथा योग्य साधन भजन करने में सक्षम है इन लोगों के लिए क्या कोई उपाय न होगा वे क्या अनंत काल तक कार्य कारण रूपी समुद्र में तूफान के समय पड़ी हुई छोटी नौका के समान पछाड़ खाते पड़े रहेंगे उनके उद्धार की क्या कोई आशा नहीं है वे क्या प्रारब्धवश निर्मम कार्य कारण के चक्र में कीड़े मकोड़े के समान पास्त पीस जाएंगे नहीं करुणामय भगवान के राजत्व में यह कभी नहीं हो सकेगा उनका हृदय विदारक आर्तनाद उनके कानों में पहुंचेगा ही और वे अपने प्राण प्राण में आशा और सांत्वना की वाणी अवश्य ही सुन पाएंगे उनके आसपास की परिस्थिति कितना ही प्रतिकूल क्यों न हो उनकी मुक्ति की आकांक्षा यदि गहरी और प्रबल हुई और अपनी असमर्थता जानकर वे व्याकुल हृदय से भगवान के शरणापन्न हो और भगवान का ही संसार है समझ कर्तव्य बुद्धि से सब काम निर्लिप्त भाव से करते चले जाए किसी भी काम में या किसी के भी माया ममता में बद्ध न हो ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को भी अंतर से प्रेम न करे तो वे भी कपाल मोचन प्रेम में प्रभु की अपार कृपा से इसी जीवन में शांत के अधिकारी होते हैं और अंत में परम पद लाभ करते हैं